तुम्हारा कार्यक्रम क्या है अरुण मुझे मेरे ऑफिस के चेन्नई ब्रांच में कुछ जरूरी काम के लिए जाना है वो अडियार में है क्या वो यहाँ से बहुत दूर है नहीं इतना भी नहीं चलो मैं तुम्हें वहाँ कार से छोड़ देता हूँ मैं राजू को साथ लेकर शॉपिंग मॉल जा रही हूँ हम पब्लिक बस से जाएंगे क्या तुम हमारे साथ आ रही हो माला नहीं मैं घर पर ही रहूँगी राजू बहुत थक चुका है वो भी मेरे साथ रहेगा ये बस के लिए कतार है राजू लोग जैसे स्टॉप आरोप आते हैं इस कतार में खड़े होते हैं हमें हमेशा कतार में ही खड़े होकर बस में चढ़ना चाहिए इससे हमें चढ़ने में आसानी होगी और किसी भी प्रकार की धक्का बुक्की नहीं होगी ऐसा करने से किसी को भी चोट नहीं लग सकती एक बात हमेशा याद रखना राजू बस पूरी तरह रुकने से पहले चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए चलती हुई बस ऐसी उतरना या चढ़ना बहुत खतरनाक हो सकता है तुम्हे गंभीर चोट भी लग सकती है आइए बस स्टॉप पर दिखने वाली कुछ चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं ये बस है बसें अक्सर यातायात के लिए काम करती हैं अलग अलग क्रमांक की बसें हमेशा अलग अलग रास्तों पर चलती हैं सड़क पर वो विशिष्ट स्थान पर रुकती हैं, जिसे बस स्टॉप कहा जाता है ये बस के लिए कतार है कतार लोगों को आसानी से बस में चढ़ने के लिए जरूरी है ताकि किसी भी तरह की धक्का बुक्की ना हो और किसी को चोट न लगे